तक पर एक चरण रख करके ऊपर चलो चले मृत्यो पदम दत्वा आरुरोहाद्भुत गृह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 आज मैं इस पद की प्राप्ति करने जा रहा हूं हा हंत में कितना कृतघ्न हूं कि जिसने मुझे इस पद की प्राप्ति कराई उस माँ को मैं भूल मैं कितना कृत मुझे माँ की स्मृति नहीं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 इसलिए कर नहीं सका बहाना मिल गया मैंने निकाल दिया हूं वेद तो पहले मर गया था जैसे संकाल जैसे जय विजय लक्ष्मी जी का अपमान किए भागवत की कथा है जो मैं छोड़ के आया हूं वहां छोड़ किया या व्याख्या कर दिया था राम जी जैसे लक्ष्मी जी का अपमान करने के कारण जय विजय पतित हो चुके थे वैसे भगवान की निंदा के कारण वेद पतित हो चुका था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 निषाद पृथ्वी महाराज के बड़े भाई क्या आप नगर का पालन करो हम जंगल संभाल रहे जंगल जब पृथ्व महाराज जंगल में गए तपस्या करने के लिए तो देखा एकदम जंगल साफ है सुंदर है सब बढ़िया बना हुआ है क्या किसने किया तो निशाद आ गए कहे हमने किया है आप कौन है कह आपके बड़े भाई हैं निशाद निकले निषाद निकल गए बैल का सारा कलमस निकल गया कलमस निकलने के बाद वेद का पुनः मंथन हुआ और जब मंथन हुआ तो एक जोड़ा निकला था पहले भुजाओं के मथने के बाद समान लीजिएगा जरा भुजाओं के मथने के बाद जोड़ा निकला और वो जोड़ा जो है वो कौन थे पृथु थे और महाराज अर्ची थी ये भी भगवान का एक अवतार है बोलो पृथु भगवान चौबीस अवतारों में एक अवतार ये भी है पृथु भगवान का अवतार हो गया एवं विष्णु और भगवत कला भुवन पानिनी इम संभूति लक्ष्मी पुरुष से अनपाय पृथु निकले और अर्ची निकली ये अर्ची कौन है ये अर्ची कौन है पुरुष पुरुषस्य अनपाईनी संभूति ये भगवान की अनपाय है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 जब महाराज पृथु प्रगट हुए लोगों ने आकर के इनका अभिषेक किया अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान की पृथ्वी को राजा बनाया लोग किसी ने बनायासन दिया किसी ने छत दिया किसी ने चवड़ दिया तब तो वर्णन है यहां पर और बंदी लोग आकर के स्तुति करने लग गए पृथ्वी महाराज नाराज हो गए झूठी स्तुति क्यों करती अभी मैंने कुछ किया तो वही नहीं सत्योत्तम श्लोक गुणा जुगुप अभी मैंने कोई काम नहीं किया अभी तो मैं आया ही हूं बंदी लोग गए महात्माओं के पास महात्मन आप संभालो क्या संभाल कि हमारा तो यही पेशा है बंदी कर, बंदीगण है मागध है सूत हैं स्तुति करते हैं राजा से जो पाते हैं उसी से हमारा परिवार चलता है और ये तो मना कर दे रहे किस तुम ये मत करो तो हमारा तो कार्य ही गायब हो जाएगा दुनिया से तो कहें हम जैसे कहें वैसे करो क्या कि तुम ऐसा मत कहो महाराज आप ये हैं आप ये हैं आप ये है ऐसा मत कहो कि फिर ऐसा जाके कहो आप ये हो आई, ये हो ये हो ऐसा कहो जाकर ऐसा मत कहो कि आप बुढ़ी हैं आप धरुधर है आप विद्वान है हाँ, आप ये है ऐसा ऐसा मत कहो कुछ आप जाके कहो आप गुड़ी हो आप धनुर्धर हों ऐसा जाके कहो ये मनु ने समझाया मैं ऐसा मत अपने मन से लेना ब्रुआम नृपतिम गाय मुनि नोदिता अब आकर के ऐसे करने लग गए ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हो गए या बहुत बढ़िया ध्रुव जी तब तो ध्रुव जी खड़े थे अगो यहां से अब ध्रुव जी यो कर तो बात तो वही थी जरा बदल गई और कोई बात तो नहीं है ये करा इसीलिए मुनियों का साथ करना है मुनियों का साथ मुनि मानी क्या होता है महाराज मुन का मतलब होता है जो मरणशील महात्मा हो उसका नाम है मुनि है मुनियों का साथ करोगे तो मुनि अच्छी बात बताएंगे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 तो तो कुछ नहीं समझ में आता ये तो हमारे यहां पहले से ही है क्या दोनों मिला के बन गया दोनों मिला के बन गया शक तो हमारे यहां पहली बात, कोई नहीं बात, नहीं। कोई नहीं बात है कोई नई बात नहीं शक्र बन गया कि नहीं बन गया लेकिन तुम्हारे स का कोई अर्थ नहीं होगा तुम्हारे यन का कोई अर्थ नहीं होगा लेकिन हमारे यहां शक्र का भी अर्थ है शतकर्तु का भी अर्थ हमारे यहां शक्र का भी अर्थ है शतकर्तु का भी तो राम जी तो शतक क्रतु उसी को रहने दो तुम तो आ, एक और शतक क्रतु ही रह जाओ क्या हर जाए एक कम ही रह जाए कोई हर्जा नहीं इसके बाद महाराज जी यज्ञशाला में जब उन्होंने मान लिया तो मान लिया का मतलब मान छोड़ दिया ध्यान देना जरा समझ मेरा मेरी बात पर तो अच्छी तरह देना बड़े काम की बात होने जा रही जब उन्होंने मान लिया कि नहीं करे अरे भैया तू ही बड़ा रहा मैं छोटे ही रहूंगा जब मन में भावना आ गई कि तू ही बड़ा रहा मैं छोटे ही रहूंगा है ना राजस्थानी कहा तेरी मोश सही मेरी सही थे? वही बात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 कंठ से नहीं आई वो तुम महत्तमांतर हृदया पहली वाणी यही है महाराज याद रखिए यहां से उठती है फिर तुम महत्तम अंतर हृदय सारे सारे व्यवधानों को पार करती करती और फिर जब से टपकती है ऐसी वाणी महत्तमांतर हृदयान मुखद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 फल का फल यही है और क्या है यही फल फलकर फलकर फल क्या है फल का फल भक्ति रस है फल का फल भक्तिरस रस है तुम कहा भरत कलंक यहा हम सब कहा उपदेश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 इस कर्म कांड से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है बहुत करोगे स्वर्ग चले जाओगे वहां से फिर नीचे आके गिर पड़ोगे कोई इससे लाभ होने वाला नहीं ठाकुर का भजन करो राम जी का भजन करो ये कर्मकांड का मतलब लोग बहुत संध्या व्या कर लेते कह बड़े कर्मकांडी हैं अरे संध्या कर्मकांड सुनो ये तो नित्य कृत्य है कर्मकांड से यहाँ मतलब यज्ञ आगा जहां मेध के यज्ञ किए जाए ऐसे यज्ञों से मतलब यहां पर है नित्य होम से भी मतलब नहीं या यहां से मतलब नित्य होम से भी नहीं है संध्या से भी नहीं है श्राद्ध से भी नहीं है तर्पण ये नित्य कृत्य है तो कर्मकांड मत हो ये सब नित्य कृत्य है जहाँ कर्मकांड शब्द की अवहेलना हो वहां पर वो मेध करने वाले जो यज्ञ हैं उनकी उनको समझना है तो महाराज जी क्या इनको छोड़ो इनसे काम मनने वाला है नहीं ठाकुर का भजन देखो ठाकुर तो तुम्हारे पास हमेशा रहते हैं तुम ठाकुर का अनादर करते एक पुरंजन नाम का व्यक्ति था देख के बहुत पसंद हुआ सोचा यहीं रहेंगे। देखा क्या में एक बड़ी सुंदर सुघड़ बड़ा साहित्यिक वर्णन है भागवत में बड़ी सुघड़ सुंदर स्त्री है राजा उसको देख के मुग्ध हो गए क्या तू कौन है ये तो बताए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 बहुत विलंब हो गया राम जी बहुत विलंब हो गया अब वहां से आया जो ही शिकार खेल के आया न रानी साहब कहा रानी साहब कहा रानी साहब ऐसे पूछने लगा महाराज ये ये आने के साथ घर में जिसकी दृष्टि रानी साहब को खोजे वही पुरानी रहता है आने के साथ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 किताब पढ़ के भी नहीं मालूम हुआ हम जिंदगी में रख जाओ किताब चार जन्म और ले लो तो भी नहीं आएगा जब तक किसी ही किसी ही पुरुष किसी आप महात्मा के चरणों की रेणु को उठा करके अपने बस्तक पर धारण नहीं करोगे तब तक तब तक ये आने वाली नहीं कहे हम तो महाराज छह शास्त्र के आचार्य है लेकिन ऐसा अर्थ अभी तक नहीं सुना न विद्या नीकया न्या से आने वाली है न टीका से आने वाली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 उस दूल्हा स्वरूप को निहारते रहे निहारते नहीं रहे ठाकुर के उनके मंगलमय पाद पद्मों में उनके, मंगल में, में, उनके में, जो, जो मिथिला ने, नाई, नाई, ने नाइन जो महावर लगा दिया है हे स्वामी ये महावर हमको बनाता तो है महावर बना दो बना दो बना दो मिथिला की नाइनों ने जो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 लेकिन जब इसने सुंदर नगरी देखी सुंदर स्त्री देखी भूल गया कि मेरा कोई दोस्त नहीं था जिंदगी में कभी नहीं जिंदगी में कभी नहीं याद किया, और दोस्त उसके साथ साथ नाचता रहा मेरी बात ध्यान देना एक दोस्त उसके साथ साथ नाचता रहा और उसने कभी भूल के भी नहीं सोचा कि हमारा कोई दोस्त था हुँ?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 तो बेटी छोड़ दिए तू छोड़ दिया बेटियां छोड़ दिया और वहां जाके अपने हाथ से ठोक रहा है। इससे बढ़के पागल कौन होगा? मैं समझता नहीं तुम तुम पकड़ रहे हो कि मैं पकड़ रहा हूँ मैं उसको पकड़ रहा हूँ जो मेरे पकड़ में है और तुम उसको पकड़ रहे हो जो तुम्हारे पकड़ के बाहर है बुद्धि थी महाराज ठाकुर ने कहा मैं तुम्हारा सखा हूं तुमको कभी छोड़ नहीं सकता हमारे तुम्हारे स्वरूप में कोई अंतर नहीं है तुम मेरे भक्त हो मैं तुम्हारा स्वामी तुम मेरे नित्य दास हो मैं तुम्हारा नित्य स्वामी जान देना मेरे से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 ठाकुर को बोल दे आपके जीवन में मिठास आ जाएगी चुर चसुर पान करो ठाकुर नित्य स्वामी है या ठाकुर के नित्य दास है ठाकुर शरकरा है या दूध हो आप फीके हो ठाकुर मिल जाए तो आप रसीले बन जाओगे आप रस में तो ठाकुर की स्मृति बनाएगी ठाकुर का अंग संग बनाएगा ठाकुर का अंग ठाकुर की करता है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 गड्ढा बन गया तो ऊपर भी तो मिट्टी आएगी वो जो ऊपर मिट्टी आई वही द्वीप बन गए इस प्रकार से द्वीप और समुद्र का निर्माण करने वाले श्री प्रिय महाराज ने जम्बू क्लक्ष शालमली कुश क्रउ शाक पुष्कर ये द्वीप हो गए और क्षारोध इक्षुरशोध सुरोद घृतोध क्षीरोद दधिमंडोध शुद्धोद इस साथ समुद्र हो गए प्रियव्रत महाराज ने निर्माण किया है प्रियव्रत महाराज के पुत्र हुए आग्निध्वजी महाराज आग्निध्वजी महाराज ने भी आगे परंपरा बढ़ाई और इन्होंने महाराज आगे अपने परंपरा को बढ़ाते हुए उन्होंने विवाह किया और जम्बू के उन्होंने जम्बू के उन्होंने नौ विभाग किए जम्बू के नौ विभाग किए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 तुम बड़े धोखेबाज हो तुम आज आओगे कल मे पथित कर दूंगा ना मैं नहीं करूँगी अरे आप पथित नहीं करेंगे परीक्षित ने पूछा श्री परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि महाराज ये अपने आप आई हैं तो ऋषभ जी तो सिद्ध थे ले लेते स्वीकार कर लेते क्या निकाल लेती उनका तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज कि सत्यम उत्तम आपने सच कहा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 यत इसका नाम अरे इतना बढ़िया कृप्य किया कि इसका नाम ही पड़ गया भारतवर्ष कि किसके घर जाओगे कि फैलाने के घर जाएंगे फैलाने घर जाएंगे महाराज जब तक कोई लायक लड़का नहीं पैदा होगा तब तक तो उसी का नाम चलता रहेगा क्यों और जो तो उससे शेर का सवा शेर कोई पैदा हो गया तो उसको भूल जाएंगे लोग कहेंगे इसके घर में जा रहे क्यों ऐसा होता है दुनिया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 जब रेल ने सीटी बजाई मेरे आंखों के सामने की बात है वाले मेरे आँखों के सामने वो उठा आउट करके हमारे भगा और जाके एक एकदम रेल की पटरी पर गिर गया और जब मैंने अपने आंखों से देखा तो मुझे भरत जी की मृगी याद आ गई अरे शेर पीछे से दहाड़ा और मृगी दौड़ी भगी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 संसार के प्यार में हम हाँ ठाकुर का प्यार तीर्थ महाराज पुष्कर तीर्थ में गंडकी तीर्थ में गंडकी के जल में आधा शरीर रख करके राम सीताराम सीता, रा, सीताराम सीता सीता ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया आगे वो जड़ भरत के रूप में आए भरत जी महाराज मृग बने मृग ब्राह्मण बने उनका नाम जड़ भरत पड़ा है, है ना? उनका नाम ब्राह्मण बने बड़े पवित्र वंश में जन्म लिया पिता बड़े कर्मकांडी थे बड़े सहृदय थे पिता ने उनका संस्कार किया पिता ने उनका किया। संस्कार किया विजा संस्कार किया सावित्री की दीक्षा ने लगाई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 अपने रंग में रंगना चाहा, अपने सांचे में ढालना चाहा, लेकिन जो ठाकुर के सांचे में ढल जाता है फिर दुनिया के सांचे में नहीं ढलता ठाकुर के सांचे में ढलने वाला व्यक्ति फिर दुनिया के सांचे में ढलता नहीं ढलता नहीं ये नहीं ढले महाराज जो पा जाते वो फा कोई कहता चलो खेत गोड़ो फरसा पुलाड़ लेके खोद खेत गोड़ने लगते लकड़ी चीरो लकड़ी चीरने लगती कोई कुछ दे देता जो पाले थे लेते भगव तो भग जाती कोई बासी दे देता चार दिन का जो बासी पाले इस प्रकार से ये रह रहे थे एक दिन पति बलि देना चाहते थे उनका बलि पशु भाग गया दास लोग गए उसको पकड़ लाए बलि के पहली पूजा की जाती है, बलि के पहले जिसकी बलिदान के पहले जिसकी बलि पूजा की जाती पूजन हुआ इनका माला पहनाया गया दिव्य स्वरूप झलक उठा दिव्य आभा प्रभा कांति बिखेरने लग गए महाराज बृषस्पति भी प्रसन्न हो गया ऐसा बलि को कहा मिलता और जब देवी ने देखा तो चकटकी लग गई देवी ने देखा तो चकटकी लग गई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 जब तो ब्याह करने के लिए तो तैयार है लेकिन हमारी एक प्रतिज्ञा है जो मुझको जीत ले मुझसे ब्याह करें जो मुझको जीत ले संग्राम उससे ब्याह कर ले तो मुझको जीत लो योगा संग्रामी यो में दर्पम पेपोहती यो में प्रतिबल हो लो समय भरता भविष्य जीत लो हमको जब वो जीतने के लिए आए तो दे ये ब्रह्मणी है रुद्राणी है इंद्राणी है ये ईशानी है ये है वो है और सब महाराजा खड़ी हो गई सामने तुमने अकेले कहा था तुमको तो बहुत सी दिखाई पड़ रही हम जगत के त्रिया काम ना पड़ा मैं तो अकेली हूँ किया सारी भीतर आ गई वही दुर्गा है वही शक्ति है वही काली है, है वही सी है वही सीता है कोई फर्क नहीं राम जी सीता हाँ? भगवती ने देखा कि वैष्णवी देवी है महाराज तो किसी का मांस नहीं खाती है ये सब गलत काम है अगर मांस मांस का अर्पण करता है तो देवी उसको खाई जाती है, है ना मांस नहीं अर्पण करना चाहिए ये सब बलिदान का मतलब ये सब नहीं होता बलिदान का मतलब अपने भाव का बलिदान करो अपने दुर्भाव है उस दुर्भाव का बलिदान करो और देवी के यहाँ से सुंदर भाव की प्राप्ति करती जाओ तो। ये बलिदान है बलिदान करना हो अपने दुर्गुणों का बलिदान करो ये सब बकरा बकरा काटना ही बंदा तो राम जी देवी ने देखा कि मेरा लायक पुत्र है और महाराज जो उसने खींच करके खड मारना चाहा प्रकट होकर के देवी ने खड़ खींच करके उसी के से खड़गे सियारा उसका कल्याण हो गया तो उसका कल्याण हो गया तो इस प्रकार से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 राजा कपिल भगवान यहां जा रहा था पालकी पर जा रहा था पालकी का एक वाहक चला गया अस्वस्थ हो गया मजदूरों के नेता खोजने के लिए निकले बड़े मजबूर सुपुष्ट स्कंद, वृषभ स्कंध कुंडत लड़ाट पीण वक्ष बढ़िया सुपुष्ट सुंदर बुझदंड सब कुछ देखा और देख करके लाके तो अब ये पालकी चल रहे पालकी निकल के चल रहे, के चल रहे चलते चलते देखे कई चीठी न आ जाए पेरे पैर के नीचे ये वैष्णव की चाल है हमारा ये वैष्णव की चाल है सरपट चाल नहीं चीठी न आ जाए है? वैष्णव नीचे देख के चलता है वैष्णव की दृष्टि नीची होती है अभिभावी की दृष्टि नीचे होती है नीचे दृष्टि करके और कहीं आ जाए तो इधर की उधर हो जाए और रहुक जो है राजा रहुक जाके ठकराए ऊपर ऊपर ठकराए पार्खी में था जान तो था, ध्यान से सुने गए से कही बात हो मत कर तो रहु कर्ण का सिर ऊपर ठकराए और जो ऊपर टकराए, तो रघुगण कौड़े तो का मारे हम नहीं है हम नहीं है ये भी नया आया है ये है। तो रघुगण ने कहा अच्छा तुम बहुत दुबले पतले हो देखने में भी कमजोर मालूम पड़ते हो तुम तो थक भी गए हो आदि आदि बेंगवार से तुमको कोहरे लग गया सु ठीक हो जाए क्योंकि काहरे को ठीक होते वाले इन्होंने शायद सुने ही नहीं होगा जो ठाकुर की मस्ती में मस्त है दुनिया की बात कह रहे हो सुने ही नहीं ये अपनी चार जीव के त्योंग के हैं राम का भक्त अपनी मस्ती नहीं भूलता महाराज ये अगवा रहे अगर मस्ती को भूल जाए तो राम का भक्त नहीं दुनिया की आपत्तियों के द्वारा दुनिया की विपत्तियों के, के द्वारा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 हमारे शरीर से हमारे मन से आत्मा से तो इसका, तो इसका कोई मतलब नहीं है हमारे ये सब मुल पतला है देव को भूख है को प्यास है हमको तो कुछ भी नहीं इस प्रकार की बड़ा लंबा चौड़ा महाराज इसको कभी सुनना है? सब समझने की काबिल इसमें वैष्णवता है ये अध्यात्म ऐसा है राघ जी जो जो अध्यात्म आपकी वैष्णवता को पुरेद करके निखार देता है ऐसा अध्याय ये अध्यात्म ऐसा है कि आपके सूक्ष्म से आपके स्थूल में प्रविष्ट होकर के और वहां पर उसको जा जागृत करके एकदम निखार करके भगवत चरणों में बिठा दे ऐसा अध्याय ये साधारण अध्यात्म जो इन्होंने कहा रहू गण ने जब सुना तो सुनकर के अरे रुको रुको रुक करके वो महाराज उतरे आ उतर करके आकर के साष्टांग तो प्रणिपात किया है महाराज आप थे यह ऐसा तो नहीं कि आप साक्षात जिनके पास मैं जा रहा हूं वही आ गए ऐसा तो क्षेमा दसी लोत शुक्ल क्षेमा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 वायु कुबेर उनके अस्त्रों से नहीं डरता हम डरते तो है ब्राह्मण के, के अपराध नशंके सुरराज बजरात न त्यक्ष सूला न यमस्ंडात ना जर्क सोमान तपासनाथ शंके भृषम्भ्रम न कुमान महाराज पहली फटका अको अखोबिलोबिल मदसी मूर्ख पंडितों की तरह बोलता है पहली आवाज पहली आवाज गुरु जी बड़े क्रोधी हैं उन्होंने हमको तो भैया बच्चा ही कहा अगर भैया बच्चा कहना शुरू कर दिया तो गुरु का भी बड्डा आधार तुम्हारा भी बड्डा आधार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 आपके हृदय में जो पत्थर बन गया है हृदय उस पत्थर को लेकर के भक्ति रस की धारा उसमें प्रवाहित करती है अकोविदोविद वाद वादान मदस संवाद लंबा चल रहा है फिर चला है? एक दो बातें सुनिए बड़े काम किया बड़े काम की अरे राजा तू राजा है मुझे तलवार की शिक्षा दे रहा हूं तलवार ले ले हाथ में और कूद जैसा भी लड़ाई कर लेकिन कहीं उस तलवार को लेकर के रात में प्रिया परियंग के पास मच ले जाना क्यों तलवार को लेकर के कहीं प्रिया परियंग के पास मच जाना तलवार समर में लड़ाई करने के लिए है रात में जब सोने के लिए गए प्रिया परियंत्र के पास तो तलवार लेके जाओ बांध की जाओ तो महाराज क्या होगा जहां जरूरत नहीं तलवार की वहां तलवार लेके जाओ है? निकाल के जाओगे तो भी काला गया सभी से है जहां जरूरत नहीं वहां तलवार लेके जाओ तो निकाली जाओगे जाओ। नहीं निकाले जाओगे नहीं होगा बत्ती कहेगी क्या मेरा सरकार में आया उसको लेके कहेगी तलवार लेके लो लेकिन फिर तलवार को म्यान में रख दो म्यान को कहीं टांग दो और आगे बढ़ो भाव तस्मान नरो संग सुसंग जा ज्ञान आशि हई विमृत न मोहा तदीहा कथन लब स्मृतिर्यास्त्य दिपार मध्वन तस्मात नरह असंग सुसंग जात ज्ञानसी असंघ के सुसंग से जो पैदा हुआ ज्ञान ध्यान दीजिएगा तस्मात नरह असंग सुसंग जात असंग मने विरक्त बैरागी असंग मे विरक्त राग रहित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 को छिन्न भिन्न कर दो अपने दोनान ना किताब से पढ़े हुए ज्ञान के द्वारा वो तलवार नहीं मिलेगा आपको किताब से पढ़े हुए ज्ञान के द्वारा वो तलवार नहीं मिलेगी वो तलवार तो महत कृपा से मिलेगी इसलिए स्पष्ट कह रहे हैं और वो महत्व भी कैसा हो लिप्त तो नहीं हो अनिप्त तो हो विरक्त तो हो मेरी बात को खूब मुझे भी सोचा शब्द की किया क्या करता हूं महाच्चर कैसे हो, हो। जी, असंग पहले असंग कहा है विरक्त फिर असंग का क्या होगा सुसंग होगा और जो संगी होगा उसका कुसंग होगा असंग क्या मिल जाए और उसके द्वारा मिल जाए आपको ज्ञान और ज्ञान क्या होगी काम करेगी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 किसी शब्द के पास बैठ जाओ और भगवान की, भगवान की भगवान की मंगलमयी कथा का स्मृत करो भगवान की कथा सुनने से क्या मिलेगा आपको भगवान के चरणों की स्मृति और भगवान की के चरणों की स्मृति से क्या होगा आप संसार से पार चले जाओगे अपने प्रियतन के पार इस संसार से पार जाना क्या है राँग? इस संसार से पार जाना क्या है मैं एक बार अमृत रह गया कि तो मुझे एक ही भक्त ने एक भजन वो भजन मुझको अब तक याद नहीं पा है और ठाकुर से प्रार्थना है कि मुझे जिंदगी भर याद रहे मुंह से न याद रहे हृदय से याद रहे मुंह से याद तो लोगों तो को है राम जी बड़ा सुंदर भजन भाषा पंजाबी ने so, मैं तो जानता नहीं, नहीं पंजाबी लेकिन मैं पढ़ कह सकता हूं इतनी पंजाबी को तो जानते हैं <थभागाँद> नदियों पार सजन का थाना की कॉल जरूरी जान सा मन अट क्या बेपरवाह है ना नदियों पार सजंदा ठाना की कौल जरूरी जान नदियों पार सजंदा थाना की कौल जरूरी जान शांत सब कथा बना नदियों पार सजंदा थाना की कौल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 जरूरी जाना कुछ कर ले सलाह मलाह कुछ मलाह से सलाह की मलाह क्यों कर्णधार सदगुरुदृढ़ कर्णधार सदगुरुदृढ़ ये भव है उसके उस, उस पार प्रीतम खड़ा मुस्करा रहा है मंद मंद मुस्कुरा रहा है देखो फैला रही, अलकावलिया उसके गंडस्थल का चुम्बन कर रही है ऐसा प्रीत मोदे को नाम भी खड़ा एक बीच में नदी है नदी को पार करना है, है? महाराज गुरु कृपा को प्राप्त करके गुरुकृपा कादम्बिनी का से अभिसिंचित होकर इस नदी को पार कर लो जाकर के ठाकुर की चरणों का चुंबन कर लो यही का भाव तस्मान नरो संग असंग सुसंग जाना सिनेक्न मोह हरि ध्यान कथन श्रुताभ्यामृतिर्यात्य पार मध्वन इसके बाद धवाचंड कवल ने राजा रघुगुण को उपदेश करके उनकी बुद्धि को शुद्ध कर दिया वो कहते महाराज मैं रोज कपिल जी के यहां जाता था मुझे ऐसा ज्ञान तो कभी नहीं मिला महाराज आपका गुरु वह है जिसके आपके जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं चाहे वो जहा हो कोई जरूरी नहीं है कि आप महाराज सुखदेव की शिष्ट बनेंगे तो आपका कल्याण होगा हो सकता है कि सुखदेव जी की वाणी आपके काम में ना आए और कोई साधारण व्यक्ति कह दे और वो वाणी आपके काम आ जाए तो क्यों तो कि सुखदेव जी आपके गुरु नीत ये गुरु का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है वो तो जन्म जन्मांतर का जो प्राप्त गुरु है वो तो गुरु जब आपको मिल जाएगा तो उसकी एक वाणी से आपके संशय का छेद हो गया है? कपिल से वो काम नहीं हो गया भगवान कपिल से वो काम नहीं हो गया ईश्वर लेकिन जड़भर जीव है उनकी वाणी से कल्याण होगा हो गया, हो गया कि नहीं राम जी बाद अनेक राजाओं का वर्णन है और प्रियव्रत के वंश में आगे बड़े बड़े राजा हुए हैं और आगे अब भूगोल खगोल का बड़ा वर्णन और है उसको सुन लें उसके, उसके बाद आगे कथा अजामिल महाराज आएंगे हैं श्री प्रहलाद जी महाराज पधारेंगे कथा भी आज वे सिर्फ पधारेंगे प्रहलाद जी, जी महाराज पधारेंगे चाहे रात को आठ बजे आज प्रहलाद कल जो कल ठाकुर जी कल कल मेरे राम जी आने वाले हैं और मैं अपने राम जी के आने में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 जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंड ऐसा प्रति ये जम्बू दीपी इस तरह के सात द्वीप हैं महाराज जैसे जम्बू द्वीप है वैसे सात द्वीप हैं अब पहले आप जम्बू द्वीप को ही सुनो जम्बू द्वीप के जैसे भारतवर्ष है इसी भरतखंड के तरह नौ खंड है खाली भारतवर्ष का कोई अंग जम्बू द्वीप नहीं है जम्बूद्वीप का एक अंग है भारतवर्ष और ऐसे ऐसे नौ वर्ष हैं समूचे देश समूचे जम्बूद्वीप ये जम्बूद्वीप कैसा है राम जी ये भूमंडल ही एक कमल है भूमंडल ही एक कमल है और उस कमल के कोष का जो आभ्यंतर कोष है भीतरी कोष है उसका नाम है जम्बूदीप और वो एक लाख योजन लंबा चौड़ा है और गोल है यो आयम दीप कुबल कमल कोशाभ्यंतर कोश नियुत योजन विशाल समवर्तुल ये यथा पुष्कर इसमें नौ वर्ष है सब मैंने आपको निवेदन किया अभी नौ वर्ष है और एक एक वर्ष नौ नौ योजन का है नव वर्षाणी नौ नव योजन नौ नौ हजार योजना नौ हजार योजना नव योजन सहस्रायाम है ऐसा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 इसी प्रकार राम जी गंगा जी की धारा ये जैसी एक धारा है ऐसे गंगा जी की चार धाराएं और चारों दिशाओं से प्रभावान है और विभिन्न विभिन्न समुद्रों में जाकर के वो मिलती हैं उनका नाम खाली श्रवण कर लें यह बहुत दिनों की कथा है न जब हम आठ घंटे भी कभी कथा कहें अभी तुम तो हम चार घंटे कह रहे हैं आठ घंटे भी कहकर के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 तो चार धारा है गंगा की राम जी सीता अलकनंदा चक्षु और भद्रा ये चार और ये चार धाराएं चल करके विभिन्न स्थानों से विभिन्न समुद्रों में बीती है राम जी ये जो नव वर्ष है सीताराम जो नौ वर्ष है इन नौ वर्षों में सब जगह भगवान की आराधना हो रही है कोई नास्तिक नहीं है सब जगह भगवान की आराधना नवस्वी वर्षेश भगवान नारायण महापुरुष पुरुषाण्रत्म तत्व आत्मनाद्या वहां के जो भक्त लोग हैं सब अपने अपने परिकर से जुट करके भगवान की आराधना कर रहे हैं इलावृत वर्ष है वर्ष में भगवान शंकर निवास करते वहां पुरुष एक ही दूसरा पुरुष नहीं है और कोई दूसरा पुरुष जाए तो स्त्री उसको बनना ही पड़ेगा आगे, आगे कथा में इस प्रकार से राम जी इलावृत वर्षावृत वर्ष के बाद एक वर्ष है दूसरा भद्रास्व है इसमें भगवान है ग्रीव निवास करते हैं ठाकुर जी के स्वरूप भगवान है ग्रीव निवास करते हैं और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 रामजी इसके बाद रम्यक वर्ष है रम्यक वर्ष तो रम्यक वर्ष में ठाकुर जी मत्स्यावतार के रूप में निवास करते हैं नित्य निवास है वहां पर ये जहां जहां मैं कह रहा हूं या नित्य निवास उसी स्वरूप का है रम्यक वर्ष में मत्स्यावतार ही प्रधान है और मत्स्यावतार की पूजा होती है और मनु महाराज उनके अर्चक के रूप में विद्यमान है हिरणमय वर्ष है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 चरण सन्धि में नि महाभागवत हनुमजी महाराज सेवा करते रहते तो। किम रहतेषे वरसे भगवत आदिपुर लक्ष्मणाग्रज सीताम रा तरण सन्नीकर्षा परम भागवत हनुमान सह भक्ति रूपा भक्तिस्ते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 नुँ। नुँ। राम जी ठाकुर की लीला बहनी चित्र कहु कमय पर तो नाम हमारा ते दिन ताहीन आहारा असमय अधम सखासु मुंह पर रघुबीर कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर ये किम पुरुष वर्ष है जहां श्री राम जी महाराज रहते हैं और श्री हनुमान जी महाराज सेवा करते हैं और भारत वर्ष यहां नरनारायण का निवास है भगवान नर नारायण का निवास है और श्री नारद सेवा करते हैं इस भारत वर्ष में बड़ी बड़ी नदियां हैं बड़े बड़े सुंदर सुंदर पर्वत हैं और बड़े बड़े अरण्य है उसमें नैमिषारण्य भी है बड़ी पुणिया है महाराज अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका द्वारावती इस सात पुरी से आविष्ट राम जी बड़े बड़े पर्वत मले, मंगल मलयंगल त्रिकूट ऋषभ कूटक कोल्लक सहय देवगिरी ऋष्यमूग श्रीशैल वेंकट महेंद्र वारिधार विंद शुक्तिमान ऋषगिरी पारियात्र द्रोण चित्रकूट गोवर्धन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 भीमरती, भीमरती, गोदावरी तापी, रेवा सुरसा, नर्मदा निर्विंध्या सिंधु अंध सो महानदी वेद स्मृति वेदस्मृति ऋषिकुल्या कौशिकी मंदाकि यमुना सरस्वती दृशर्वती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तवती सद्रु चंद्रभागा महान मरुद्री विश्वादियां महा साधारण नदियों की तो चर्चा ही नहीं है ये भारतवर्ष है इस प्रकार ही नौ वर्ष से संयुक्त ये जम्बू द्वीप इसी प्रकार के छह द्वीप और भी हैं जिनका वर्णन यहां पर है तो जितना बड़ा ये भूमंडल है उतना ही बड़ा आगे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 अंतरिक्षा एताव, एतावा भूवल से सन्निवेश प्रमाण लक्षण व्याख्या दिवो मंडलमान तदिद उपदी द्विदल निष्पावादी अंतरेण तदुभस इसके बाद अब दिव मंडल का वर्णन करते हैं भगवान सूर्य हैं भगवान सूर्य जो है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 और उनसे भी दो लाख ऊपर मंगल ग्रह और उससे भी दो लाख जोजन ऊपर भगवान बृहस्पति हैं ये बड़े अच्छे हैं और ये ब्राह्मणों के तो बड़े अनुकूल रहते हैं एल? तो इसलिए हमको तो अच्छा कहने चाहिए लेकिन सबके लिए अच्छे होते हैं सुबह और उसके ऊपर महाराज जी दो लाख ऊपर निदेव का निवास है अच्छे तो खैरी भी लेकिन सर्वे शाम अशांति का रहा इस सब को ही दे देते हैं महाराज कुछ न कुछ लगड़ा लगा लगाई देते हैं इनकी नहीं चली तो खाली हनुमान जी से नहीं चली और सबसे चली हनुमान जी महाराज के हम तो आएंगे आपके पास कहा हनुमान जी ने बड़े बड़े पर्व दुखा रख रहे सो क्या बैठो भगे यहां से कहे नहीं बैठे लेकिन जाके पर्वत से लगे आप कहां जाओ? तो भी नहीं लगने फिर हम जाओ कहां? तो जाए रहे बड़े प्रेम से लोग कथा कहा करते हैं मुझे कुछ मुझे तो मालूम भी ठीक से इसलिए मैंने थोड़ा ही कहा ये तो आधे घंटे कथा है तो राम जी निश्चर महाराज सबके लिए शनिश्चित देवता सबके लिए अशांतिकर है इसकी 11 लाख जोजन ऊपर सप्तर्षियों सप्तर्ष मंडल और उससे भी 13 लाख जोजन ऊपर ध्रुव मंडल है ध्रुव पद है ये देवमंडल हो गया राम जी ये भूमंडल हो गया और नीचे जो है सात है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 और फिर उसके नीचे पाताल में बासुकी आदि नाग निवास करते हैं और सबसे नीचे भगवान शंकर निवास करते हैं श्रेष जी महाराज निवास करते हैं सुनते सुनते ही श्री परीक्षित जी महाराज के मन में बात आई कहें महाराज एक बात बताइए सब सबको तो सुन लिया ऊपर सुन लिया बीच में सुन लिया नीचे सुन लिया ये नरक कहा है नरक कहा है।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 अंध तामिश महादौरव कुंभीपान काल सूत्र अतिपत्र शुकर मुख अंधकूप कृमि भोजन संदंश सूर्म वज्र कंटक शालमली वैतरणी पूरोध प्राणरोध विशेषण लाला सारे और विचि आय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 इनमें बड़ी बड़ी यातनाएं हैं आप कुछ ऐसा बताओ हम तो मर ही रहे हैं लेकिन दुनिया वाले ये नरक की उग्र यातना न कोई ऐसी युक्ति बता दो युक्ति तो एक ही है कि रोग आने के पहले औषधि तैयार रखो हाँ। तैयार रखो औषधि खाओ रोग नष्ट हो जाएगा और रोग बढ़ गया तो फिर डॉक्टर बेचारा क्या करेगा कितना सिर मारेगा कह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 नहाया उसने और फिर तुरंत डाल लिया इसलिए हम प्राय तो समझते हैं पाप का प्राय यह हस्ती स्नान है क्वित निवर्तते भद्रात अभद्रात कुचित निवर्तते और क्वचित चरती उसी को फिर करती प्रायश्चित अतः अपार्थम मन यह तो हाथी का स्नान है महाराज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 बस इससे बढ़कर के और कोई निष्कृति है ही नहीं न तथा भगवान राजन तपयादि यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष और नारायण के चरण से रहित हो करके अगर कोई निष्कृति चाहते हो तो हम इस तरह से पवित्र हो जाएंगे तो पवित्र बहुत ही हो गए राम जी एक सोने का घड़ा है उसमें मदिरा घर दो गंगा जी में डाल दो निकाल के पी लो पवित्र हो गया भाई कि जैसे सोने के घड़े में रखी हुई मदिरा बंद करके गंगा जी में डाल दो और कुछ दिन के बाद निकालो पवित्र हो तो जैसे मदिरा पवित्र नहीं है उसी प्रकार से नारायण के दिल सारे साधन भी सुरातुंभ तरह होंगे प्राय शिता चीरनानि नारायण पर ना निस्पुनते राजेन्द्र सुरातुंभनवा पदा हम आपको एक उदाहरण सुना अवश्य सुनाइए नारायण एक ब्राह्मण था उसका नाम था अजामिर वो तो से मिल गया हूं उसमें अजामिर हो गया उसका नाम अजाम ठाकुर की माया ठाकुर की माया से मिल गया अजा मिल गया शास्त्रीय नाम है काल्पनिक नाम नहीं अजा मिल गया वेद स्थिति में आएगा अगर मेरे पास समय रहेगा तो वेद स्थिति में जब व्याख्या करूंगा तो अजा की व्याख्या अच्छी तरह करूंगा अगर समय रहा तो अजा की व्याख्या अजाम माया माया अजा से मिल गया तो अजामिल हो गया और जब पवित्र हो गया तो भी अजामिल ही नहीं रहा तब भी अजामिल ही रहा तब कैसे अजामिल रहा जب, जब जब पवित्र रहा तो अजा से मिल गया और जब पवित्र हो गया विष्णुदूतों ने पवित्र कर दिया तो आज से अच्छी तरह मिल गया आज आमिल हो गया पहले अजामिल था फिर अज आमिल हो गया आज से अच्छी तरह मिल गया अजामिल पहले भी अजामिल था बीच में भी अजामिल उसके बाद भी अजामिल रहा हर अंतर तो ये शब्द शक्ति है शब्द नहीं बता रहे था ब्राह्मण था बड़ा सदाचारी था बड़ा पवित्र था, था एक दिन किसी दुष्ट को दुष्कर्म में नृत देख लिया किसी स्त्री को नंदी देख लिया उसकी साधना भ्रष्ट हो गई और वह दारसी पति हो गया ब्राह्मणी पति में रहकर के पति हो गया उससे दस पुत्र पैदा किया उसने छोटे का लाम नारायण का अठासी वर्ष का हो गया जबराज के बीच लेने के लिए आए उनकी विचराल खराय दाढ़ों को देख करके भयावने चेहरे को देख करके मलमूत्र विसर्जन करने लग गया लेकिन उसका उसकी मन ने कहा कि मेरा बेटा खेल भाकर उसको पकड़ने ले जाए उसमें बड़ा प्यार खर्च करो ले किसी संत के कृपा से उसका नाम उसने नारायण रख दिया बड़ी जोर से बोला नारा नारायण नारा, ये नारा ये बड़ी जोर से बोला और जोर उसने कहा नारा नारायण भगवान विष्णु के दूर एक एक सहसा एकदम गिर पड़े एकदम सहसा आदम आकर फिक्र पड़े राम एकदम भरती नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन सासा पतन एक इतनी बड़ी शीशी और उसमें दस दसबन गुलाब का तत्व तो है पित्र नहीं है रू है गुलाब का रू है इतनी बड़ी शीशी है किसी भी आ इतनी जाए और महाराज जिसने निकाला उसके सामने ढुल ढुल और ढुल पर जैसे जाकर वो घुलेगा वैसे ही महाराज भगवान नारायण के पार्श्व आकर के अलामन की तरह अफत नहीं है समीं आगे पूछे राम सखा ऋषि राम सखा ऋषि बरदस जन मधुचा सहसा अथि <laughs> आयु है। ठाकुर की सावधानी है ठाकुर की शिक्षा है अपने गणों को और गण भी घूम रहे हैं। ऐसा मत समझना यहां नहीं सब जगह है जहां भी राम नाम स्मरण करता हुआ कोई मरेगा वहां ठाकुर के गण सहसा गिर पड़ेंगे। पड़ेगा जवराज जी महाराज तेरा तुमने अन अर्थ कर दिया आज तुम राम नाम जिसने लिया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 कि यहां की अदालत को सन्यासी का न्याय करने का अधिकार नहीं है यह सन्यासी की बौद्ध सन्यासी का। कई कई सन्यासी के का न्याय करने के लिए एक सन्यासियों की अदालत अलग बनी बनेगी संघराज की अदालत वहां इनका न्याय होगा और वहां पर अगर इनको प्राण दंड दिया गया तो इनका करूंगा वस्त्र करवा लिया जाएगा फिर हम इनका न्याय करेंगे हमने सुनकर के दातो तलिये अभी है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 नो नमत अक्षर ए कदापि एक बार आप प्रणाम कर लिए भगवान के चरणों में तो ठाकुर जिंदगी बर याद रखेंगे दुनिया के दरबार में महाराज आप रोज सौ सौ सजदे करते हैं और फिर भी इसके मुंह टेढ़े टेढ़े के टेढ़े रहते हम्म कह रहे कृष्णा यो नमत अक्षिर एक कदाप एक बार सिर्फ एक बार अति कृपालु अति कृपालु सुकृताज्ञ कृपा निधि सकुचित सकृत प्रणाम किए थी एक बार सिर्फ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 ये अजामिल का इतिहास है रावजी अजामिल है। इसके बाद प्रचेताओं से कथा छूटी थी प्राचीन मरही के पुत्र प्रचेता प्रचेता के प्रचेताओं का विवाह हुआ वार्शी से मारिषा से और उसके पुत्र हुए दक्ष जी महाराज वही दक्ष दूसरे रूप में आ गए दक्ष जी महाराज हुए दक्ष ने सृष्टि की नारद जी महाराज ने जब दक्षिण कहा जाओ तपस्या करो सृष्टि विस्तार के लिए जब रास्ते में आओ तो नारद जी बुला करके महाराज उपदेश करके मस्तक पर अपना पीताम्बट डाल करके धीरे से मंत्र का उपदेश कर देते थे धीरे से मंत्र का उपदेश कर, कर दे महाराज नाचने लग जाए हा गले में बांधे कंठी मस्तक पर लगावे तिलक है और कान में कहे मंत्र और महाराज मंत्र कह देते हैं कौन सा मंत्र देते थे ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मी विशुद्ध सत्विष्ण्याय महा हंसाए धीम उपदेश करें और सब दो बार हो गया ऐसा दो बार ऐसा कर दिया दक्ष बड़ा तो बेचारे बड़े दुखी नारद जी महाराज ने कहा कि संत का काम यह है कि ये दुखी हो उसके दुख की निवृत्ति कर दो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 कितनी बड़ी कृपा की अगर मैं कभी भ्रष्ट भी होता तो तुमने बचा लिया मेरे को अनारंभ अनिखेत अमानी आ, अगर मैं कहीं भ्रष्ट भी होना चाहता कहीं आश्रम बना करके रहने का मन भी करता तो तुम्हारे श्राप ने मेरा परिरक्षण कर लिया दक्ष तो, तो, तो बहुत कि तुम्हें विश्राम करने की जगह ही नहीं मिले क्या बहुत अच्छा घूम घूम गूं करके राम के नाम का प्रचार करता रहूंगा इससे बढ़ के जीवन कोई हो ही नहीं सकता तस्मात लोके सु न भवे भ्रमत पदम प्रतिजग्राह तद हमने कहा है कि बहुत अच्छा कहा प्रतिजग्राह तद बाढ़ नारद साधु संत साधु माधो ही तिथिक स्वर बहुत अच्छा किया तुमने ऐसा कौन कर सकता है जो तुमने हमारे उपकार ऊपर उपकार किया कई आश्रम न बनावे ये भी तुम्हारा उपकार कई अब रुके नहीं, उपकार अगर रुकेंगे नहीं तो तुम्हारा कहीं इधर उधर जाएंगे और जाएंगे तो क्या करेंगे नई नई जगह नई नई गाथा गाएंगे ठान के आनंद रहेगा मस्ती रहेगी महाराज और जहां जाएंगे वहीं पर नया नया माल मिलेगा एक, एक दिन के बाद दूसरे दिन शायद कुछ कभी आ जाए और जो रोज नई जगह जाना है आहे? तो फिर क्या है तो तुम तो नित्य ही आनंद रहेगा बहुत अच्छा किया आपने आनंद दे दिया आपने राम जी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 बैठे काम समझे जब बताया कि मैं किसी ने बताया रामानंद की बड़े अच्छे उठ महाराज बड़ी गलती हो गई मुझसे अरे गलती क्यों हुई संत वेश तो था ही धोखा तो तुमको मिला नहीं उर्दपुण लगा हुआ था मस्तक पर वैष्णव तिलक थी कंठी गले में थी धोखा कहाँ हुआ धोखा हुआ नहीं तुमने धोखा दिया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 चचाला सनाद पस्यन नपि सभागतम अगर आपने देखा नहीं है तो आप क्षम है पस्यन यहां पश्चियन नई आपने देखा नहीं कोई संता के बैठ गए तो मैंने तो देखा ही नहीं महाराज जी आ गए उठ के आप खड़े नहीं हुए तो मैंने तो देखा ही नहीं कहां से आ गए कब आ गए आप क्षम में और देख करके मोटाई के बारे बैठे हो तो आप क्षम में नहीं है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 वर्ण किया गया गुरुपद पर पुरोधा पद पर श्री विश्वरूप जी महाराज ने कहा कि महाराज हम सब चाहते नहीं कह क्यों हम तो अकिंचन हैं हमारा सिल, ही धन है शिला एक एक होता एक होता उंच किसान खेत काट ले काटते समय सूख करके बालियां गिर पड़ती हैं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 हमको पता है चाहे दो ही दिन की हो लेकिन हमने शिला की है हमने मधुकरी मधुकरी मधुकरी भी लिया लिया है, है, है, हम जानते हैं कि से से से से और से तो नहीं लिया है। से और शिला शिला तो नहीं मन पवित्र होता बुद्धि शुद्ध होती है आत्मा परिष्कृत होती है इसमें कोई शक मत करूप जी ने कहा हमारा तो सिलोन धन ही है हु? ये बड़ी है, इसको हमको क्यों कहते हो? फिर हाथ नहीं कल्याण होगा, तुम्हारा होगा स्वीकार कर लिया अकिनम सिंछ निर्वर्तित साधु सत्क्रिया साथ कथम नुको यधीश्वरा पौरोध संभृश्य न दुर्मति फिर भी स्वीकार कर लिया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 विशेष अंग न्यास है विशेष है, और उसके बाद स्त्रोत्र पाठ है उसके द्वारा व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है, है? रक्षत यज्ञ कल्पहा स्वस्त्रोन्नीत धरो वरा अपने दृष्टा पर पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान बराह जो है माँ अध्वनि रक्षत मेरी मैं जहां जाऊं मार्ग में, में मेरी रक्षा कर और अगर मैं कहीं बाहर जाऊं तो पर्वतों पर हमारी रक्षा करें कौन लक्ष्मण के सहित भरताग्रज वाह रामोद्री कूटे स्विप्रवासी स लक्ष्मण व्याज भरताग्रज ओ अब ये भरताग्रज और लक्ष्मण इसमें बड़ा भाव है रामजी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 मामा भी प्यारा होता है, है? तो एक आधा होती जरा, मामा को भी धीरे से दे दिया करते थे और जब ये देखा इंद्र ने उनसे बर्दाश्त हुआ नहीं उन्होंने इनका सर से कर दिया। जब से से किया तो ब्रह्म त्याग दौड़ी और जब ब्रह्मत्या दौड़ी तो इंद्र ने चार बड़े चतुर महाराज चार जगह उसको विभक्त कर दिया पृथ्वी में जल में वृक्ष में और स्त्री में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 और आप जल में डालो जल ऐसे डालो और डालने के बाद गुद बुदबुदा पैदा हो वो भी फे नहीं हुआ उससे भी कभी आचमन करना आचमन जिस जल से करो सुन लो आचमन किए बगैर कुछ क्रिया आगे बढ़ती नहीं आचमन किए बगैर कुछ नहीं करना चाहिए अगर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 आचमन करने में आवाज नहीं हो मंत्रोचार पूर्वक हो और भी है लेकिन तीन खास तीन समझ लेना मंत्रोचार पूर्वक हो नंबर एक दूसरी बात निश्द हो तीसरी बात जल अफेल हो ऐसा आचमन को ये आचमन महाराज आपके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 तो सबको कुछ समाधान भी किया कुछ दिया भी है ना कि ऐसा होगा ऐसा होगा वहां पर भी ऐसा भी किया अब उसको राम जी इस प्रकार से ब्रह्म हत्याएं बांट दी और ब्रह्म हत्याओं को बांटने के बाद अब राम जी महाराज अब ब्राह्मण हत्या तो की थी अब दरिद्रता फिर आ गई फिर निश्सिक हो गई अब क्या हो तो ठाकुर के पास गए ठाकुर ने कहा महाराज मैं क्या करूँ करूं क्या तो ठाकुर के पास जाने का प्रयोजन क्यों पड़ा कि जब वो विश्व रूप जी महाराज की हत्या कर दी तो उनके पिता त्वस्टरा बहुत नाराज हुए और उन्होंने आ उचित दी कि इंद्र को मारने वाला मेरा पुत्र पैदा हो इस अग्नि से कुछ संकल्प में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई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 नयिशारण की धरती पर बगैर बगैर गए आपका कल्याण नहीं होने वाला नये के पास दधीजी तीर्थ है यही यहाँ से कुछ दूर है दो चार मील दूर होगा दो चार मील मिल मिश्रित तीर्थ यहाँ पर महाराज यही दधीची का निवास यहाँ जाओ और महर्षि दधीच तपस्या कर रहे हैं उनकी तपोपूत हड्डियों की याचना करो दुनिया में सब मांगते हुए तो देखोगे लेकिन यह किसी से यह यह अचना कोई पूरा करने वाला मुश्किल से मिलेगा कि आप मर जाओ धन्य हार। हैं? महाराज देवता लोग आते हैं दधी तीर्थ में और कहते हैं महाराज आप अपने शरीर की तबोपूत हड्डी हमको प्रदान कर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 रौनते हुए चले भारत देवताओं की सेना पदभ्या मातुरम निमीलिताक्षम रण रंग बंद करके चल रहे चाहे जो आवे मरे रण रंग दुर्मद गयन उद्यत शूल ओजा नूथ पतिर यथोन्मदहा जैसे मतवाला हाथी गजेंद्र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 तो बीच में ही लपक करके महाराज बीच में ही उसने पकड़ लिया बृतरासुर ने बीच में ही पकड़ लिया चिक्षे बताम आपत सुदुस्म जगराह लिया। बाएं हाथ से खेल ही खेल में पकड़ लिया उसमें कोई आयास नहीं करना पड़ा को। बृतरासुरयास नहीं कर लिया और उसके बाद एक बारा जमा करके महाराज रावत को अहिरावत घूर्मित होकर के नीचे गिर पड़ा रक्त सौ होने लग गया अहरावत व्याकुल हो गए अब जिएंगे कि बड़े इंद्रो मृतस्य कर मुझे का गुणगान गाने चल रहे हैं इस समय राम जी हम वृत्रासुर को मारने नहीं चल रहे हैं। हम वृत्रासुर को अमर करने चल रहे हैं हम वृत्रासुर की मृत्यु गाथा नहीं गा रहे हैं हम वृत्रासुर की अमर गाथा गा रहे हैं वृत्रासुर का वरदान भक्तों का कंठहार है बोलो भाई की नहीं बोलिए विद्वानों बोलिए भागवती कथा करो वैष्णु वृत्रासुर का वरदान भागवतों का, का कंठहार है महाराज वृत्रासुर जी क्या है मुंह से खाली वृत्रासुर निकलता नहीं क्या करें अभ्यास नहीं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 सुरेश कस्मोसी वज्रम शब्द ही देखे भरत साधु किशब सुरेश कस्मा न ही नोसी वज्रम बज्रम कथम नहीं पुरस्थित वैरिणी मय्य मोघम सं न कदेव बज्रं सैन्य स्फल कृपणाव याच्या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 विजय श्री गुण के अंदर सन्निहित है यह तो हरि विजय श्री गुणास्त अरे अगर हम ये कह दें राजी सीताराम जी अगर हम ये कह दें भाई तो तुम्हारा क्या कहना है तुम्हारी और ठाकुर जी इसका मतलब क्या है इसमें ध्वनि क्या निकल रही है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 मैं तेढ़ा लू मैं केवल इंद्र का नहीं मैं तेढ़ा भी हूं मित्र के आंखों से झरने बह चल निर्झर बह चले स्वामी मुझे विश्वास था कि तुम बेड़ो मेरे आराध्य अगर तुम मेरे न होते तो इंद्र की ओर से तुम लड़ने आते तुम नहीं आए इसीलिए मैं जानता हूं कि तुम मेरे हो वृत्र मां को क्या चाहती मैं तुमको सब कुछ देने के लिए तैयार हूं इंद्र का हृदय धड़क उठा ये कहीं मेरा इंद्र आसन मांग ले वृत्र ने कहा स्वामी मैं क्या मांगता हूं ये तो बाद में कहूंगा पहले सुन लो कि मैं क्या नहीं चाहता क्या नहीं चाहते कि नना का बृष्ठम मैं स्वर्ग नहीं चाहता इनमें घबराओ अगर मैं मांगूंगा भी तो तेरा स्वर्ग स्वर्ग नहीं मांगा नना का पृष्ठम ब्रह्मा घबराए मेरी और बढ़ जाए के मैं ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहता न सार्व भवन पृथ्वी तो का चक्रवर्ती पद नहीं चाहता अभी अभी मैंने बताया सातों पातालों के लोग घबराए न रिपत न योग सिद्धि अच्छा मोक्ष ले ले कया पुनर व वो भी नहीं चाहता सुन ना नाकपृष्ठ न चार्ठ्यम न साव न रसाधिपत्यम नोग सिद्धि अपुनर्भवज्वा विरहय काकांक्षी क्या चाहती हो चाहती क्या हो पक्षी अंडे से निकल गया पक्षी अंडे से निकल गया पंख अभी नहीं जमे माता क्या करती है पक्षी की अपने चंचू में दाना लाकर के उसके चंचू में डाल देती है पानी लाकर के उसके चंचू में डाल देती है वो आजाद पक्ष पक्षी जिसके पंख नहीं निकले हैं ऐसा पक्षी जिस भावना से अपने मां के दर्शन करने की कामना करता है स्वामी वैसे मैं तुम्हें देखना चाहूंगा अजात पक्षा युव मातरम खगा एक गाय का नन्हा सा बच्चा जिसकी मां जंगल में चरने गई है सायकाल हो गया अभी विलंब हो रहा है आ नहीं रही है और वो बच्चा नंदा सा का जिस प्रकार अपने मां के दूध की कामना करता है स्वामी उसी प्रकार में तुम्हारे दर्शन की कामना क्षुधारता एक सधर्मिणी प्राण प्यारी पति प्राणा प्रियतमा प्राणवल्लभा प्रेयसी जिस प्रकार अपने परदेश में रहने वाली पति के आगमन की बात जो होती है वो नहीं सोचती कि अभी डेढ़ वर्ष है नहीं सोचती एकदम ही सोचती वो तो सोचती है कि अभी लगभग लग साढ़े चार दिन है हा एक महीना रह गया दो महीना रह गया ये नहीं कहती दो महीना है आप किसी योगी के पास जाना पूछना वो नहीं कहती दो महीना रह गया है वो कहती है तो अब तो साठ दिन अब उनसठ रह गए राम जी अब उनसठ रह गए अब चार दिन रह गए हैं नहीं कहती राम जी चार दिन रहे अब तो छियानवे घंटे रह गए छियानवे घंटे रह गए अब अड़तालीस घंटे हैं अब 45 है अब दो घंटे अब 120 सौ बीस मिनट रहे अब पांच मिनट बाकी है, है। पांच ही मिनट है आने वाले होंगे जिस प्रकार अनुपल अनुक्षण गणना करके अपने प्रवासी पति के दर्शन की आकांक्षा वो क्रोषित भत्र करती है उसी प्रकार स्वामी में तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करता है। प्रियं प्रियम प्रिय व्यूषित मनोरविंदाक्ष तुम्हारी दर्शन की कामना कर अब इसकी व्याख्या मैंने जो तो अर्थ किया है व्याख्या नहीं किया है व्याख्या करने में बहुत समय लगेगा इसका मतलब वृत्राश्र वियोग बियोगा है मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते जो एक होता है दर्शन एक होता है विद्रक्षा दर्शन का मतलब संयोग और विद्रीक्षा का मतलब क्या हमने वियोग मांगा है विद्या नहीं मांगा जो उत्कृष्ट कोटि का भक्त है भावना के जगत का भक्त है वो ठाकुर का संयोग नहीं मांगता ठाकुर का वियोग मांगता है संगम रहा है भी रहा विकल्पी वर्मीह भी नहीं संगमस्तस्य स्त ठाकुर देने के लिए तैयार हो कि दो में एक चुल्लो मेरा संगम चाहते हो कि मेरा चाहते हो तो भाव भक्त भावना में डूबा हुआ भक्त कहेगा स्वामी मुझे अपने वियोग की अग्नि में तापने का वरदान दे दो मैं तुम्हारा संयोग नहीं चाहता तुम अकेले सामने खड़े रहोगे और वियोग में जित देखोत श्याम मई है जित देखो तित श्याम मई है श्याम कुल जुबल जमुना श्यामा श्याम गगल गल घटा देखो तित मई मैं तो वियोग चाहता हूँ स्वामी इंद्र लड़ने लग गया फिर ज्र नीचे गिर गया बिल्कुल क्या तमाशा कर रहे है? उठाओ वज्र मारो क्यों बिलंब कर रहे रहेज्जित च्युतम सोहस्ता हरिध पुनः तमा वृत्र हर आत्मज्र धाओ जहि स्वशत्रु नषाद काल विशाख का समय है शत्रु को मारो कहता है ठाकुर का कृपा मरना मरना कटाक्ष मिल गया ठाकुर की प्रेम मरी चितवन मिल गई ठाकुर के मुख से निकला हुआ मस्त तो मिल गया अब चाहिए क्या अब तुम मारो मैं नहीं रहना चाहता जल्दी बात इंद्र महाराज इंद्र महाराज की आंखों से आंसू पड़े युद्धभूमि अहो दानव सिद्धो सिद्ध इंद्र महाराज कह रहे हैं सम्रांग में ऐसी बुद्धि बड़े बड़े संतों की नहीं देखी महात्माओं की नहीं देखी अमलात्माओं की नहीं देखी वृत्र ने ठाकुर के चरणों में प्रणाम किया है इंद्र ने वज्र से उसका वजन कर दिया है इंद्र ठाकुर देखते देखते लोगों के वृत्र के शरीर से ज्योति निकल करके ठाकुर के मंगल में चरणारविंद में प्रविष्ट श्री परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि महाराज बड़े-बड़े महात्मा इस प्रकार ऋषि उन्होंने कहा पुत्र तो हम दे देते है लेकिन इससे तुमको सुख नहीं मिलेगा दुखद होगा तुमको और पुत्र तो पैदा हुआ उनकी बहुत सी रानिया थी और रानियों ने उसको जहर दे दिया पुत्र मर गया चित्र तो बहुत दुखी थे श्रीनारद और आए इन्होंने उसको उपदेश दिया ज्ञानोपदेश दिया सांत्वना दि और मंत्र दिया श्रीनारद जी देखो हमेशा किस कोई भी महात्मा जाएगा जो अपने चेलों के पास तो नारद जी को जरूर साथ मिलेगा ये उदाहरण मैं आपको कई बार दूंगा क्योंकि तो मंत्र देना सबके अधिकार की बात नहीं है मंत्र देने के लिए ठाकुर ने अपने तरफ से शीनारद को अधिकृत कर रखा है अंगिरा खुद आता नारद जी को लाने क्या तो तो को जी जी की क्या जरूरत थी मिल गई राम जी भगवान शंकर के दर्शन से सिद्धि मिल गई अब महाराज गंधर्व राज हो गए और अपने विमान पर चढ़ के चारों तरफ घूम रहे थे भगवान की मस्ती में मस्त रहते थे एक दिन की बात कि उन्होंने देखा क्या कि भगवान भूत भावन देवादेव महादेव श्री शंकर बैठे हुए हैं और उनके गोद में भगवती भासुती श्री पार्वती जी विद्यमान तो चित्रकेतु ने कह ही दिया ऐसे कि देखो ये लोग गुरु हैं धर्म के वक्ता हैं लेकिन सभा के बीच में स्त्री लेकर के बैठे हुए हैं ऐसा कह सुनकर के पार्वती जी बहुत नाराज हुई और पार्वती जी नाराज होकर के कहती हैं कि तुम इस दिव्य जोनि में रहने काबिल नहीं हो तुम जाकर के राक्षस बन जाओ अतः पापी यसीम अत पापीम योनिम बासुरी श्री चित्रकेतु जी महाराज ने सुन लिया सुनकर के नीचे आए विमान से उतरे जाकर के श्री शंकर पार्वती के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया आदर पूर्वक नमन किया है तो कह क्यों आए हो अब तो मेरा श्राप लग गया कि देवी मैं श्राप छुड़ाने नहीं आया हूं और न श्राप का मोक्ष कराने आया हूं मेरे सत्य वचनों से अगर आपके मन में कुछ कटुता उत्पन्न हो गई हो तो उसको दिखा दीजिए मेरे सत्य वचनों से अगर आपके मन में कोई नाराजगी आ गई है क्रोध आ गया उसको दूर कर दीजिए देवी श्राप तो मुझको मिल गया मैं जा रहा मैं बनने के लिए तो यारू राक्षस लेकिन आप दुखी तो नहीं हो ये क्रोध आपके हृदय को जला रहा है उसको तो नष्ट कर दिया प्रसाद नवाम साप मोक्षा भावि मैं साप का मोक्ष नहीं चाहता ये असाधुम मम तत्म्यता सति मैंने जो दुर्वचन कहा है उसको क्षमता और ये कह के चल दिए वो जब चल दिए तो जो शैव होंगे उनकी तो बात मैं नहीं जानता वो भी प्रसन्न हुए होंगे लेकिन जो वैष्णव था महाराज गदगद हो गया आंखों से आंसू बहाने लग गए और मरण स्पष्ट कहने लग गए जो महान वैष्णव था उसने कहा देखो पार्वती ये भगवान की सेवकों की महिमा है ये भगवान के सेवकों की नहीं भगवान के दासानुदासों की महिमा है भगवान के दास शेष जी शेष जी के दास थे चित्रकेतु कौन तो कह रहा है ये भगवान भूत शंकर कह रहे हैं वैष्णवा नाम यथा संभव यह वैष्णवता है भगवान शंकर की एक, एक तरफ पत्नी है एक तरफ वैष्णव है पक्ष किसका है वैष्णव का पक्ष वैष्णव तुम तो, भगवान शंकर की वैष्णवता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता एक तरफ पत्नी है और दूसरी तरफ वैष्णव है और दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए इस पक्ष किसका है दृष्टव्य सिणी हे सुंदरी देखा तुमने क्या देखा हरे अद्भुत कर भृत्य नाम महात्म्यम भगवान की दासानुदासों का महात्म देखो निष्कृहा महात्मा तुमने समझा तो साफ से डर जाएगा ये नारायण का भक्त तो साफ से डर जाएगा नारायण बड़ा सर्वे ना न कुतश्चन बिंब्य तो कहीं नहीं डरती है? श्री बल्लाचार्य महाराज का भाव है पूछ बात वैष्णव शिरोमणि श्री बल्लाचार्य महाराज का भाव है जैसे मैंने कहा कि ठाकुर सामने आ गए तो श्री बल्लाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जब इंद्र ने उठाया वज्र वज्र तो में नारायण का स्वरूप दिखाई पड़ा इंद्र के उठाए हुए वज्र में श्री नारायण का स्वरूप दिखाई पड़ा और इंद्र का हाथ स्तंभित हो गया और वृत्र के हाथ जुड़ गए आप मेरी मतलब समझे इंद्र की हाँ थुण थुण। के हाथ स्तंभित उसमें नारायण का दर्शन हो रहा है, और वृत्र के हाथ दोनों जुड़ गए आंखों से झरने चल पड़े और वह वरदान नागा जो मैं आपसे कह के आए है।, है ना यही तो है चित्र केतु तो मित्र बना है नारायण परा मैं इसका तो वहां से कर रहा हूं नारायण पड़ा सर ना भी न कुतश्चन कहीं नहीं डरती अर्थात मारने वाली बज्रसी भी नहीं डरती न कुतश्चन विव्यती जो मारक है उसमें ठाकुर का दर्शन करती जो मारने वाला है उसमें ठाकुर का दर्शन करती क्योंकि नारायण पड़ा वो नारायण पर है नारायण सब जगह नारायण के दर्शन करते हैं वही चित्र के महाराज पार्वती के स्टार से वृत्र बने हैं इसके बाद महाराज जी दीती महारानी बड़ी दुखी हो गई उन्होंने अपने पति कश्यप से कहा कि हमको एक ऐसा बेटा दो जो इंद्र को मारे कश्यप जी महाराज बड़े दुखी हुए लेकिन उन सवन व्रत उनको बताया और एक वर्ष का अनुष्ठान बताया और कहीं इसको ठीक से करना और अगर अशुद्धता रह जाएगी तो फिर हम नहीं जाते अब महाराज बड़े नियम से करती और इंद्र महाराज छदेश सिर्फ छद से स्वयं अपने, से, अपने से आए और आकर के कहा मौसी मौसी पाला नमस्कार प्रणाम मौसी है बहन बहन तो अदिति देवताओं की माँ और की माँ दोनों सभी बहने आए क्या मौसी जी प्रणाम आए कैसे आए उन्हीं के मारने के लिए व्रत कर रही हूँ उन्हीं के मारने वाला बेटा पैदा हो तो, तो आजकल उपवास कर रही हूं व्रत कर रही हूं अगर मौसी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपकी कुछ सेवा कर दिया करें इस समय आप बड़ी नियम में है कहा कर सकते अब महाराज इंद्र जी महाराज सारी सेवा करें और मौका टाड़े कि कभी अगर एकांत पा जाऊं एकांत श्री राम दोष पा जाऊं सदोषा पा जाऊं कोई कमी पा जाऊं तो मैं फिर उनके गर्भ की हालत बना दूं। एक दिन महाराज ये गई बाहर और वहां से आई नींद बहुत लगी हुई थी बीच में उसके गई होंगी तो उन्होंने चरणों वगैरह धोया नहीं आचमन किया नहीं अब आकर के लेट गई इंद्र जी महाराज मौका पाके गर्भ के भीतर घुस गए और भीतर घुस करके जाकर के महाराज गर्भ के साथ चुके फिर एक-एक तो तो के साथ तुम्हारे भैया है देखा और सब उन चाशों को देखा कि इंद्र की आजूबाजू अगल बगल में सब घेर के खड़े चारों तरफ और जानो कह रहे हैं हमारी यही है दीदी उस समय प्रसन्न हुई दीदी उस समय अप्रसन्न नहीं हुई तो सब कैसे हुआ सब बता दिया मैं जो जो तो गर्भ को काटाई मरे नहीं जिस तरह मेरे भाई मेरे को तो लेकर जाना उन मरुदों का दीदी के पेट से जन्म लेने के बाद भी देवताओं में उनका परिगणन हुआ वही उन्चास हो गए हरिप्रेरित कही अवसर चले मरुतउास प्रकार पुंसन वृत हुआ आगे राजसूर्य यज्ञ होने के बाद जब राजसूर्य यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल कर समाप्त किया था तो जुधिष्ट की बात है जब विश्रा हो गया पूर्ण हो गया नारद जी महाराज तो रहते ही थे जाते थे तो फिर चले आते थे जाते थे एक दिन बाहर रहते थे तो तीस दिन फिर यहां पर आ उनका श्राप भी हाथ जोड़ के दूर खड़ा हो जाता था तो नारद जी महाराज से श्री जिस्टर ने पूछा कि महाराज कैसी बात है जिन भगवान के सामने बड़े बड़े महात्मा नहीं प्राप्त करते और ये मैं इसको जानता हूं ये जब तो भाषा में बोलता था भाषा में तो भी कृष्ण को गाली बगता था तो जब कृष्ण को कृष्ण कहता था भाषा तो मतलब आरब्ध कल भाषा जब तो भाषा में ने कृष्ण को जब यह कृष्ण कहता था दब घोष सुप आरब कल भाषणा संतर्षि गोविंदे दंड वक्रश्च दुर्मी कल भाषण जब कृष्ण को कृष्ण कहता था। है अब तुमको माद देंगे कृष्ण तुमको अब माद देंगे मार्ग माद जब कहता था तब से कृष्ण को गाली बद है था और इसके जीर्ण में कोढ़ तो हुआ नहीं और इसको भगवान ने अपने में मिला लिया द जी ने कहा महाराज ठाकुर में अगर दुश्मनी से भी अपने मन को लगा दो ठाकुर के उनको भी दे तो देंगे दे दे। तो प्रेम भी तो कथित किया है आगे इसका भी अच्छा करेंगे अगर संभव हुआ तो और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को साथ दिया ध्यान दिए श्राप दिया और कारण उनका तीन जन्म हुआ पहलांदना कश्यप के रूप में दूसरा रावण कुंभकर्ण के रूप में और इस बार शिशुपाल और दंत भक्ति के रूप में शिशुपाल तो, तो भगवान का प्रिय पार्षद था महाराज जी हिरण्य कश्यप का उद्धार कैसे हुआ हिरण्य तो कश्यप का उद्धार प्रहलाद से हुआ मैंने हमको एक बात बताना बेटी का और बाप का विरोध कैसे हो गया राम जी सच बात बेटा आया था बाप को तारने तार्मिक राम जी ये बेटा बाप को तार्मिक हो गया जब संपादकों ने स्लाभ दिया कि जाओ तुम्हारे तीन जन्म हो ठाकुर तो ने कहा सरकार जय विजय घबराना मत अगर तुम्हारे तीन जन्म होंगे तो तुम्हारी भी हमारे चार जन्म होंगे एक बड़े तुम्हारे तीन होंगे तो हमारे चार होंगे ठाकुर में चार जन्म हुआ हिरण्या क्षीरण कश्यप श्री कृष्ण और शिव प्रणाम चार सरकारी तुम्हारे देख रहे थे संको ने दोनों से प्रार्थना की स्वामी अगर आप चार बनोगे और वो तीन बनेंगे तो हमने से भी कोई ना कोई आपकी चरणों की सेवा में पहुंचता रहेगा हमें भी कोई न कोई आपकी चरणों की सेवा में पहुंचता रहेगा और उन्हीं चारों में से एक बन गए पहला तो प्रहलाद जी तार में चले सब सब श्राद्ध भी देता है और श्राप देने के बाद उसका कल्याण भी करता है हुँ? उसका कल्याण भी करता है हमेशा संतुष्ट लागत है आगे आज जो, जो चरणों पर गिरे संत ही क्या जो चरणों पर गिरने पर मान में जाए चरणों पर गिरे आंसू बहाए, उसकी आंसू भी आए मैंने गलत किया उसप का उसमें कुछ क्षमता अच्छा अच्छा इसका तुमको ये तुमको फायदा हो जाएगा ये लाभ हो जाएगा और लाभ ऐसा होता है महाराज श्राप पानी वाला कहता में धन्य हो गया धन्य हो गया धन्य हो गया देव सकल सूरपति ही सुझाही आज पुरर सम जाना गौतम श्राप परम हित माना मुनु श्राप्त जुदीना अति भल की अनुग्रह न मैं माना जवाब की दुनिया माने न माने मैं तो सरकाजिक प्रहलाद बन हुए राम जी हृदय कश्यप ने बहुत दिन तपस्या की तपस्या से वरदान प्राप्त किया कि ब्रह्मा के बनाए हुए किसी से मरे नहीं चूक गया महाराज ब्रह्मा के बनाए हुए किसी से हम न मरे पशु से न मरे नर से न मरे अस्त्र से न मरे शस्त्र से न मरे बाहर न मरे भीतर न मरे दिन में मरे न मरें और आकर के इसने भगवान विष्णु से ग्रोह कर लिया और भगवान विष्णु से ग्रोह करके चारों तरफ भगवान का भगवान के भक्तों का अनहित करने लग गया प्रहलाद जी महाराज ने अपने मां के गर्भ में ही भगवान की भक्ति का उद्देश्य सीखा राम जी जब हिरण्यकश्यप कश्यप तपस्या करने के लिए चला गया प्रादी की मुंह से बनाई बनायुक्त आया तो देवताओं ने कयादू को हिरण्यकश्यप की पत्नी को पकड़ के घसीटा नारद जी ने देखा कि क्या कर रहे हो कहे महाराज दैत्य पत्नी है क्या गर्व होती है कि दैत्य का गर्व है कि गर्व दैत्य का होगा लेकिन सरकारिक पधार रहे हैं